हम लोग देखे थे अध्याय में अष्टम अध्याय में सामान्य प्रकृति में जो कर्म सामान्य रूपेण कहा गया तो विकृत ये अष्टम हो गया था ना अष्ट हाँ हो गया था प्रकृति प्रकृति अंग जो कि विकृति में ये प्राप्त हो जाते हैं वहाँ द्रव्य देवता आदि द्रव्य देवादी द्वारण विशेष अतिदेश अधिकारों अधिकारदेश साम विशेषतः तो अध्याय में सामान्य अतिदेश और अष्टम अध्याय में विशेष अतिदेश कैसे नाम को नाम यो को तो नाम को, को नहीं लेना है पाठ यो लेना है यज्ञा दीनम यो हव्य निक्षेप देव तो यज्ञा दीनम कह कह अर्थात हव्य निक्षेप देव ये एक प्रकार के प्रश्न आक्षेप तो नहीं होगा प्रश्न तो किंतु यह है ठीक पाठ है तो अष्टम अध्याय में विशेष का बात कहा गया जैसे दृष्टान्त तो दिखा दिया प्रकृति में आग्नेय याग है विकृति सौर्य याग है तो प्रकृति में अग्नि देवता के स्थान पर विकृति में ये सूर्य देवता ये लेना है आगे नवमे नवमें प्रकृत उपाद उपदा साम संस्कार विकृत प्राप्त प्रकृतिरग्नि सूरियादीदेवताभेद प्रकृतिगतवाचक पद विहाय विकृत दैवतादीवाचक पदसार उभन प्रकृति में प्रकृतियाग में उपदिष्ट हुआ है मंत्र साम, साम जो गायन किया जाएंगे और संस्कार कर्म संस्कार कर्म अर्थात कोई द्रव्य देवता इत्यादि का संस्कार करने के लिए जो कर्म होगा ये प्रकृति में कहा गया और विकृत अतिदेश प्राप्तानं विकृति में ये अतिदेश से प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि वहां नियम है प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य विकृति याग को प्रकृति जैसा ही करेंगे तो ये जो मंत्र शाम संस्कार कर्म ये प्रकृति में जैसा कहा गया है विकृति में अतिदेशों से प्राप्त हो गए हैं। प्रकृति विकृति और प्रकृति में अग्नियाग है विकृति में सौर्य याग है तो प्रकृति विकृतओर सप्तमी दिवचन अग्नि सूर्य आदि देवता आदि भेदे प्रकृति में अग्नि है और विकृति में सूर्य है तो देवतादि भेदे भेदे सती भेदय होने पर प्रकृतिगतम देवतादिवाचकम पद विहाय प्रकृति में है अग्नि वाचक पद मंत्र से हटा करके विकृत देवता से पद से अध्याहार विकृति में जो देवता है तद वाचक पद सूर्य उस सूर्य पद को जोड़ करके मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा इसको कहते हैं है ऊह उह, उह भीतर के यथा दृष्टांत देते हैं अग्नये जुष्टम आगे मंत्र है निर्वपा तो अग्नये जुष्टम क्योंकि याग है अग्नि याग आग देवता है प्रकृति उपदिष्टे प्रकृति में ये अग्नये जुष्टम निर्वपा ये मंत्र प्रकृति में है विकृत अतिदेश विकृति में भी अग्नये जुष्टम निर्वपा अतिदेश से प्राप्त हो जाएगा होने पर अग्नि अग्निपद परित्यागिन सूर्य पद अध्याहार क्योंकि विकृति में देवता है सूर्य तो अग्नये जुष्टम निर्वोपमी इसके स्थान पर विकृति में मंत्र क्या हो जाएगा सूर्याय जुष्टम निर्वपमी ये मंत्र हो जाएगा क्योंकि विकृति में देवता है सूर्य इसलिए सूर्याय जुष्टम निरूपामी इस प्रकार की मंत्र हो जाएगा तो प्रकृति से विकृति में अतिदेश से प्राप्त होने पर देवतावाचक पद का अध्याहार वह से अध्याहार कर लेना है आगे दिखाते हैं साम। क्योंकि दिखाया प्रकृत उपदिष्टान मंत्र साम संस्कार कर्म मंत्र दिखा दिए आगे साम श्याम अर्थात जो गायन करना किया जाता है यथाच यथा चिरा गिरा चक्ष से चतुर्थी अत्र आगे ई है इसलिए एच एवा हो गया यिरा गिरा चक्षसर साम गिरापद पर परितगेन ईरापदाध्याहस उह विकृति में गाया जाएगा गिरा गिरा चक्षसे किंतु ए प्रकृति में प्रकृति गिरा गिरा चक्षसे किन्तु जो विकृति में जाएंगे वो शाम को गिरा पद को परित्याग करके वहाँ ईरा पद अध्यार करेंगे तो वही साम हो जाएगा ईरा ईरा च से इस इस प्रकार की विकृति में हो जाएगा अच्छा गिरा अर्थात वाणी दक्ष से दक्ष धातु का अर्थ होता है वल दक्ष से अशुन प्रत्यय होकर के दक्ष से चतुर्थी अर्थात वलाय तो गिरा गिरा च बलाय अर्थात तो प्रत्येक वाणी में अर्थात तो बल के लिए इस प्रकार की तो पूरा मंत्र नहीं दिए हैं उसके स्थान पर अभी इरा इरा, इरा ऐसे उच्चारण करना है अर्थ तो वही होगा किंतु इस प्रकार की पदव्यवहार होगा आगे संस्कार कर्म ब्रिह्यादि द्रव्यांतर संबंधीन च अवघाता निवारादिद्रव्यांतर संबंध संस्कार कर्मण प्रकृति में है व्रीहीन अवहंती तो संबंधी अवघात ये प्रकृति में है अभी ब्रीह्हादिद्रव्यांतर संबंधी जो अवघात है अभी जब विकृति में जाते हैं सौर्ययाग में वहाँ ब्रीहिव्यवहार नहीं होकर के निवार व्यवहार होते हैं निवार अर्थात तो वनब्री वनब्री कहते हैं अर्थात तो जो तो खेती करके नहीं आता है अतः तो जो ऐसा ऐसा उगता है जो रास्ता का बगल में सब उठ जाते हैं ना तो उस पदार्थ तो को ऐसा कहते हैं निवार निवार अर्थात तो वन अव्रहीन उसको कहते हैं अर्थात तो बिना बोए जाने जो उग जाते हैं उसको कहा जाते हैं तभी प्रकृति में कहा गया कि विहीन अवहंती किंतु विकृति भी, में व्रहीन नहीं है वहां निवार व्यवहार होना है तो अभी कहेंगे ये निवारकों अवहनन करेंगे अथवा नख बीतलन अथवा घर्षण जो पाषाण घर्षण किससे करेंगे निकालेंगे उसका जो चावल तो कहते हैं कि जो प्रकृति में अवहनन कहा गया था वो ग्रीही का अवहनन कहा गया था व्रहीन अवहंती अभी विकृति में वो हो जाएगा निवारण अवहंती इस प्रकार की हो जाएगा जो ये संस्कार कर्म है अवहनन संस्कार कर्म अभी वो निवार के साथ संबद्ध हो जाएगा तो संस्कार कर्म आगे ये हो गया नवम अध्याय में तो मंत्र शाम संस्कार कर्म जो कि विकृति में प्रकृति में अति कहा गया है विकृति में अतिदेश से प्राप्त हुआ वो विकृति का देवता द्रव्य इत्यादि के द्वारा द्रव्य इत्यादि के अनुसार उसका कर लेंगे परिवर्तन कर लेंगे आगे दस में चोदक प्राप्त प्राकृत अंगान प्रकृत सवकाशानकृतौ ही उपदिष्ट विशेषांगादीना जो अंग कहे गए हैं विकृति में वो चोदक प्राप्त चोदक विकृति में अतिदेश से प्राप्त हो गए प्रकृति का अंग प्राकृत अंग प्रकृत हो प्राकृत तो प्राकृत अंग जो कि विकृति में अतिदेश से प्राप्त हो गए तो अभी वो प्रकृति में तो जैसा होना है ऐसे होंगे इसलिए वो अंग प्रकृति में सावकाश हो गया अर्थात तो उनका अवकाश मिल गया प्रकृति में वो होंगे अभी विकृति में क्या करना है कहते विकृति में भी वो अतिदेश से प्राप्त हो गए होने से विकृत ही उपदिष्ट विशेष अंग विकृति में किन्तु विशेष अंग कहा गया है तो अभी प्रकृति में कहा गया है जैसे आगे दृष्टांत तो देख लीजिए प्रकृति सकाशाद विकृतऊ अति दिष्टान प्रकृति में है बरही व्यवहार होगा बरही कुश अभी प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य कहने से विकृति में भी बरही व्यवहार होना है किंतु विकृति में साक्षात वाक्य है सरमय बरही भवती तो विकृति में वो जो बर् है वो सरमय सर अर्थात तो सरकंड के घास होता है ये शायद इसमें प्रभास तीर्थ वाला घटना हुई है ना सरकंडा घास जो है वो ऐसे मतलब ये कुशा जैसा होता है किंतु तो वो थोड़ा अधिक धार होता है एकदम कट जाता है ये उंगली कट जाएगा ये बरसात का दिन में अधिक होते हैं उसका फूल निकलता है सफेद सफेद होगा और फिर वो झड़ेगा उड़ेगा एकदम चारों तरफ उड़ेगा वो सरकंडा करते हैं उसका तो ये सरमयम बरही भवती ऐसे विकृति आग साक्षात वाक्य है अगर आप प्रकृति से अतिदेश करके विकृति में भी बरही को ले आएंगे तब विकृति में जो सरमयम बरही भगवती ये वाक्य व्यर्थ होगा इसलिए कहते हैं वेद वाक्य तो व्यर्थ नहीं होगा विकृति में बरही के स्थान पर सर्व व्यवहार होगा तो विकृति में बरही के स्थान पर सर्व व्यवहार होगा जो बर् व्यवहार होना है फिर यह वाक्य व्यर्थ हो जाएगा कहेंगे वो प्रकृति में तो प्रकृति में बरही व्यवहार होकर वो चरितार्थ हो गया विकृति में सर व्यवहार हो करके ये वाक्य विचरितार्थ हो गया इसलिए कोई भी अर्थ नहीं होगा आरम्भ से विकृत चोद प्राप्त नाम प्राकृत वो प्रकृति का अंग है विकृति में अतिदेश से प्राप्त हो गए प्रकृत सावकाशान प्रकृति में सवकाश प्रकृति में व्यवहार हो गए बरही सवकाशान बिक्रितो ही उपदिष्ट विशेष अंग के द्वारा बाद हो जाएगा क्योंकि में साक्षात अंग कहा गया है उसके द्वारा वो प्रकृति का जो अतिदेश प्राप्त होता है अंग वो बाद हो जाएगा यथा प्रकृति है सकाशात विक्रत अतिदिष्टान बरिशम प्रकृति से विकृति में अतिदेश से प्राप्त हुआ जो बरही उसका बरिशम सरमय बरही उपदिष्टे निक्र में ये वाक्य साक्षात आय है सरमय बरही ये वाक्य के द्वारा बरिषा बिक्ररिषा तृतीया है उसके द्वारा बाध कौन हो जाएगा बरिशाम जो पहले दे दिया वाक्य में बरिशाम बरिशम सरमय बरिषा बिक्रत बाध प्रकृति में क्या व्यवहार होगा प्रकृति में प्रकृति में बरही व्यवहार होगा और विकृति में तो इसलिए सभी चरितार्थ हो गए अपने अपने स्थान पर तो विकृति में भी बरही अतिदेश से प्राप्त हो जाता था किंतु तो उसको बाध करेगा साक्षात वाक्य है सरमय बरही भगवती इसलिए विकृति में सर ही व्यवहार होगा बरही व्यवहार नहीं होगा चिप्षयार। स... चिप्षयार। सर अर्थात वो जो सर ये बरी जैसा कुशल जैसा है बरी किंतु तो थोड़ा अधिक लंबा होता है ये थोड़ा कम लंबा होता है ये मतलब ये कोई साढ़े चार फुट पांच फुट ऊंचा होता है बरसात का दिन नहीं होते हैं एकादशे आगे एकादश अध्याय में उहो बाध तंत्र च एकादश अध्याय तंत्र एकादश अनेक अंगिव विधि प्रयुक्ता अंगाना सकृद अनुष्ठा सर्वांगा उपकार साम्य तंत्र निरूपित अनेक के द्वारा अनेक अंगी विधि उनके द्वारा प्रयुक्त हुआ कोई अंग वो अंग एक बार किया जाएगा सकृद अनुष्ठान सकृद एक बार सकृद अनुष्ठात सर्व अंगीना उपकार साम्य अंगी याग बहुत है अंग एक है और वो अंग एक बार अनुष्ठान करने से सभी अंगी का चरितार्थ हो जाएगा ऐसा नहीं कि प्रत्येक अंगी के लिए ये एक एक बार करना पड़ेगा तो यहाँ अंगी विधि प्रयुक्त अंगी वृद्धि हो गए अनेक अनेक अंगी विधि तो उसके द्वारा प्रयुक्त हो जाएगा अंग अंग एक बार किया जाएगा करने से सभी अंगी का उपकार हो जाएगा समान हो जाएगा ना कोई मार्केट जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे अब जा रहे हैं थोड़ा हमारे लिए ले, ले, ले आएंगे जा रहा है एक व्यक्ति वो के लिए ले आएगा तो इसी प्रकार यहाँ आएगा सर्वांगी नाम उपकार साम्य सब न जैसे यहाँ ये दृष्टांत देते है आगे देखिए यथा आग्नेय अष्टाकपालः कपाल ये पौर्णमासी में होने वाले आग्नेय अष्टा कपाल ये कर्म विधि है अग्नि देवता के लिए आठ कपालों में हवे बनाए पुन उपांशु याजम अंतरा यजती आग्नेय और अग्नि का बीच में उपांशु याज करेगा और अग्नि सोमियम एकादश कपालम अग्नि अग्नि और सोम देवता उनके लिए एकादश कपालम इत्यादि पौर्णमासादि कर्म प्रयुक्तान ये पौर्णमासी में ये तीन कर्म होंगे ये तीन कर्म के द्वारा प्रयुक्त तो होगा कौन कदे प्रयाजादि अंगान प्रयाज किंतु तो एक बार होगा सकृत अनुष्ठान सर्व अंगी उपकार अंगी हो गए तीन आग्नेय उपांशु अग्निशोम ये तीन याग हो गए किंतु ये तीनों याग प्रयाज तो एक बार होगा प्रयाज में पांच कर्म है वो पांच कर्म मिल करके प्रयाज हुआ प्रत्येक अंगी याग के लिए एक बार प्रयाज होगा ऐसे तीन अंगी के लिए तीन बार प्रयाज होगा आवश्यक नहीं है तो एक बार प्रयाज कर देंगे तो वो सभी अंगियों का हो जाएगा आग्ने अष्टा कपाल उपाशु याजम अंतरा यजती अग्नि एकादश कपाल ये हो गए तीन अंगी याग पौर्णमासी में होने वाले इत्यादि पौर्णमासादि कर्म उनके द्वारा प्रयुक्त हो गया प्रयाजादि अंग और प्रयाजादि एक बार होंगे सकृत अनुष्ठान तीन अंगी यागो का उपकार हो जाएगा ये हो गया एकादश अध्याय में और द्वादश अध्याय में एक अंगी प्रयुक्त से अनुष्ठान यहाँ अंगी एक है उसके द्वारा प्रयुक्त होगा अनुष्ठान तत् तो तो प्रयोजक सामर्थ्य रहिते अंगी अंतरेपी उपकार अभी एक अंगी है उसका एक अंगो है वो अंगी के द्वारा प्रयुक्त होकर के वो अंग होगा अनुष्ठान होगा और एक अंगी है जिसमें कि यह अंग को विधान अनुष्ठान कराने के लिए उसमें वाक्य नहीं है इसलिए वो दूसरा अंगी इसको प्रयुक्त नहीं कर पाता है अंगों को अगर वो भी प्रयुक्त कर पाएगा तभी तो एकादश जैसा हो जाएगा अनेक अंगी है उनके लिए एक अंग हो जाएगा किंतु जो दूसरा अंगी है उसमें वाक्य नहीं है कि अंग करना है किंतु वो समान प्रकार की कर्म होने से उसमें भी अंग चाहिए तभी तो अंग तो नहीं रहा मतलब अंग विधान करने के लिए उसका सामर्थ्य नहीं रहा किंतु अंग का फल उसको भी चाहिए क्योंकि समान प्रकार की याग है तो कहते हैं तत प्रयोजक सामर्थ्य रहिते अंगी अंतरे अभी दूसरा अंगी भी उपकार हो जाएगा इसको कहते हैं प्रसंग अर्थात तो जैसे कहते ना कि दो मणुशर है और उनका दो क्या सेवक है दो सेवक ने एक का सेवक है दूसरे का तो आसनदारी का है नहीं सेवक ऐसा दृष्टांत देंगे तो कहते हैं वो उठा लिया इसका आसन तो उसका भी उठा लिया दूसरा अंगी एक है किंतु उसका सामर्थ्य नहीं है कि अंग को प्रयुक्त करवाने का क्योंकि उसका अंग नहीं है किंतु वो अंग क्या करेगा उस अंगी का भी उपकार कर देगा पहले क्या था कहते हैं, पहले भी तो एक ही अंग हुआ तीनों अंगी का उपकार कर दिया कहते वहां तीनों अंगी प्रयुक्त करवाते थे यहां किन्तु दूसरा अंगी को प्रयुक्त करवाने के मतलब उसको निर्देश देने के लिए दूसरा अंगी में सामर्थ्य नहीं है इसलिए दूसरा अंगी प्रयुक्त नहीं कर पाता है अंग को नहीं कर पाने से भी वो अंग जो अनुष्ठान हुआ वो उस अंगी का भी उपकार कर देगा टीका में ये द्वादश हेतु एकांगी प्रयुक्त से अनुष्ठान से एक अंगी का एक अनु अंग हो गया उसके द्वारा प्रयुक्त होकर के वो अंग का अनुष्ठान हो गया तत् तो तो प्रयोजक सामर्थ्य रहिते वो अंग को प्रयुक्त करने के लिए सामर्थ्य नहीं है अंगी अंतरे दूसरा अंगी उसका भी उपकार हो जाएगा इसको प्रसंग कहा जाता है यथा अग्निशोमियम पशु आलभेत अग्नि अग्निशोम अग्नि और सोम ये दोनों देवता के लिए पशु का आलम्भन आलोभन करे आलोभन अर्पण करे पशु विधो प्रयुक्ता नाम प्रयाजादि अंगान पशुपुरोडासकार अभी, अभी अग्नि सोमय एक पशु विधि है इस पशु विधि के लिए जो प्रयाजादि अंग होगा अभी वह अंग पशु पुरोड़ास में भी उपकार कर देगा पशुपुरोडास भिन्न अंगी है उसको किंतु प्रयाज को अनुष्ठान करवाने के लिए वाक्य नहीं है किंतु प्रयाज का फल उस कर्म को भी चाहिए अर्थात जिस समय में वो अग्निशोम्य कर्म कर रहा है उस समय में ये पशु पुरोटास कर्मों कर देगा उसी दिन में अग्निशोम्य पौर्णमासी में करेगा उसी दिन ये पशु पुरोटास कर्म भी करेगा तो करने से किन्तु पशु पुरोटास के लिए और अन्य उसको प्रयास करने का आवश्यक नहीं है तो इसी से हो जाएगा तो ग्यारह और एकादश और द्वादश में ये अंतर हुआ कि एकादश में तीनों अंगी में प्रयोजक वाक्य है किंतु द्वादश में एक अंगी में प्रयोजक वाक्य है दूसरा अंगी में प्रयोजक वाक्य नहीं है इसलिए वो अंग को प्रयुक्त तो नहीं कर पाएगा नहीं कर पाने भी फल भी उसको मिल जाएगा यथा अग्निशोमियम पशु आलव्रेत इति पशु विधो प्रयुक्ता नाम प्रयाजादि अंगा नाम अभी पशु विधि अग्निशोम्य विधि उसके द्वारा प्रयुक्त हो गए प्रयाजादि अंग वो अंग पशु पशुपुर कर्म में भी उपकार कर देगा तथा च चे पदार्थ ये सब हो गए जयमिनी महर्षि का दर्शन में ये बारह अध्याय में ये सब विषय हो गए अभी तेज पदार्थ के अत्रापि संक्षेपेण निरूपिता वो पदार्थ कुछ यहाँ भी संक्षेप यह संक्षे तो से निरूपित हुए अर्थात अत्र अर्थ संग्रह ग्रंथ में किंतु संक्षेप से वहां तो विस्तार से हुआ है यहाँ संक्षेप से संक्षेपेण निरूपिता के चित सूचिता कुछ तो निरूपण नहीं किया गया खाली सूचना दे दिया गया ऐसा यह है, है बोल करके तत्र, तत्र तत्र तत्र वो तो बिंदी थोड़ा तस्चित का पदार्थ तदर्श्या कांश्चित इत्या बहुवचन हो गया इसलिए पदार्थ हो जाएगा ये कांक्षित पदार्थाश ये सब में क्या सूत्र लगता है अनुसार की सूत्र से आएगा अनु नुस्वार नश्य प्रसारण होकर के आगे अनुना अनुसार हो जाएगा तत्र त्र तदर्श्याम अर्थात इस ग्रंथ में यथा स्थान में दिखाएंगे इति संग्रहम अर्थसंग्रह उपपत्ति ये ग्रंथ का जो नाम हो गया संग्रह वो ग्रंथ का नाम उपपत्ति हो जाएगा अर्थात संभव हो जाएगा तथा सती अभी क्या हुआ जो मीमांसा दर्शन में जैमिनी प्रणीत मीमांसा दर्शन में 12 अध्याय में जो जो कहा गया था ये यहाँ संक्षेप से वर्णन किया जाएगा अथवा सूचना कर देंगे तो जैमिनी महर्षि का ग्रंथ का जो अनुबंध चतुष्टय रहा तो इसी ग्रंथ का भी वही हो जाएगा खाली वहां विस्तार में यहाँ संक्षेप से हो जाएगा तथा तो चानी च चा, विषयादीन जैमिनी तंत्र से तानी एवं सियापी तत्प्रकरण यानी च विषयादी ने जैमिनी तंत्र जैमिनी दर्शन मुख्य उनका जो विषय है तानी एवं वही विषय यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि यह तो मीमांसा का ही प्रकरण ग्रंथ है अर्थात जैमिनी दर्शन का धर्म एवं विषय और अधर्मस्तु निर, निरसनीयतया विचारित सोपी तरच अर्थात जैमिनी दर्शन से धर्म एवं विषय यूँ क्यों कहेंगे अर्थात वो था तो धर्म जिज्ञासा कहेंगे धर्म विषय कहेंगे धर्म पद से अधर्म भी उपलक्षित तो होगा अधर्म तो निरसनीयता या विचारित अधर्म भी वहाँ विचार किया गया है जमीनी दर्शन में सो अर्थात सोपी अत्र विषय यहाँ अध्यय कर लेंगे अर्थात जैसे जमीनी दर्शन में धर्म और अधर्म विषय हो गए तो यह दोनों यहाँ भी विषय हो जाएंगे अधर्मस्तु निरसनीयतया विचारित सो भी विषय क्या निराश करना निर्था। निर्था। हो गया धर्म को मतलब ग्रहण करना अधर्म का निराश करना वहां से वो निषेध है निवृत्त होना तो अधर्मस्तु निरसनीयतया विचारित अधर्म भी वहा विचारित करने से सो अधर्म भी विषय हो गया सो तो भी अत्र भी अर्थात इस ग्रंथ में भी धर्म अधर्म विषय हो जाएंगे अच्छा आगे अधिकारी अधित वेद वेदांग धर्म जिज्ञासु वेद वेदा, वेदर वेदर का जो अध्ययन कर लिया धर्म जिज्ञासु अधिकारी अर्थात अध्ययन कर लिया अर्थात अक्षर ज्ञान हो गया अनुष्ठान अभी नहीं किया क्योंकि अनुष्ठान के लिए जो स्पष्टता चाहिए अर्थ ज्ञान स्पष्ट चाहिए वो भी नहीं हुआ है तो यह मीमांसा में अधित वेद वेदांग तो अर्थात अर्थ ज्ञान हो गया पारायण कर सकता है अक्षर ज्ञान हो गया अधित वेद वेदांग अर्थात तो अक्षर ज्ञान हो गया किन्तु अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान अभी नहीं हुआ है अधित वेद वेदांगो धर्म जिज्ञासु धर्म के बारे में जानना चाहता है कैसे अर्थ भी नहीं जाना है शब्द तो ज्ञान हुआ है इसलिए आगे वो विचार करेगा आगे, ताकि अर्थ ज्ञान स्पष्ट होगा श्रेयो अर्थः प्रयोजनम च विचारित धर्मानुष्ठान स्वर्गा तो विषय हो गया धर्मधर्म हो अधिकारी हो गया अधित वेद वेदांग आगे प्रयोजनम प्रयोजनम क्या है कहते हैं श्रेय तो श्रेय अर्थ क्या है मीमांसा में कहते हैं विचारित धर्मानुष्ठान स्वर्गीन वही मीमांसा में स्वर्ग वही प्रयोजन है तो विषय अधिकारी प्रयोजन तीन हो गया और गया संबंध तो संबंध हो बोध बोधक भाव लक्षण धर्म तंत्रोर इति बोध्य बोधक भाव अर्थात तो ग्रंथ हो गया बोधक और ये जो विषय हो गया ये हो गया बोध्य विषय तो और ग्रंथ में बोध्य बोधक भाव लक्षण लक्षण अर्थात तो यही स्वरूप है धर्म तंत्रो धर्म हो गया बोध्य तंत्र दर्शन ये हो गया शास्त्र ये हो गया बोधक बोध्य बोधक धर्म तंत्रो रीति धर्म और तंत्र में बोध्य बोधक भाव कैसे अनुबंध च विषय हो गया आगे चतुर्थ पृष्ठा में अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनीकाय द्वादशलक्षणी प्रणीनीय तु धर्म, धर्म जिज्ञासा सूत्रयास अथा तो धर्म जिज्ञाससे तो इसका अन्वय करना है परम कारुको भगवान जैमिनी अथ धर्मिवेकाय द्वादक्षणी प्रणीय तर्मजिज्ञा सूत्रायास परमकुको भगवान जैमिनी परमशुक भगवे अस्तीनी अथ अथ कहेंगे वेदाध्ययन अनत वेदाध्ययन कर लिया तो तभी धर्म का विस्तृत विचार करके अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान होना चाहिए इसलिए कहते हैं अथ धर्म विवेकाय अनंतरम अर्थात अध्ययन के अनंतरम धर्म का विवेक करने के लिए द्वादश लक्षणी प्रणनीय द्वादशलक्षणी द्वादश लक्षणी जो मीमांसा दर्शन तो इसको प्रणनीय प्रणनीय अर्थात तो प्रणय न करके प्रणयन करके फिर आदो धर्म जिज्ञासा सूत्र कैसे लिखें प्रणयन तो कर दिए तो इसलिए प्रणिनियम का प्रणयनियम का अर्थ हो गया बुद्धो संकल्य बुद्धि में आ गया सब आगे आरम्भ करेंगे ग्रंथ निबंधन कहते हैं आदौ धर्म जिज्ञासा सूत्रयामास प्रथमे धर्म जिज्ञासा ये सूत्र बनाइए बुद्धि में पूरा आज्ञा आगे धर्म जिज्ञासा ये सूत्र प्रथमे लिखे तो धर्म जिज्ञासा कोई भी ग्रंथ जो लिखेगा उसका बुद्धि में ग्रंथ आ जाएगा यहाँ हमको ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा परिचेद रखना है ये विषय इसमें लेना है पूरा बुद्धि में आ जाने से फिर आगे ग्रंथ मतलब निबंधन में प्रवृत्त होगा अथा तो धर्म जिज्ञासा कहा अत्र अत्र अर्थात जो सूत्र में वेद अध्ययन आनंदरीय वचनम वेद अध्ययन कर लिया तो भी जाकर के कहते हैं अतः धर्म जिज्ञासा क्योंकि आप वेद अध्ययन कर लिए इसलिए धर्म जिज्ञासा करना चाहिए तो इसलिए क्यों कहते हैं अतः शब्द ही अतः शब्दों वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्व ब्रूते अतः शब्द क्या कहता है कि वेद अध्ययन कर लिया तो वेद अध्ययन का जो दृष्ट अर्थ होना चाहिए वो होना आवश्यक है वेद अध्ययन का क्या है? आगे पंक्ति में कहते हैं धर्म जिज्ञासा होगा क्यों हो जाएगा कहते हैं वही उसका दृष्टार्थ है ये जो धर्म जिज्ञासा है उसके द्वारा धर्म का विवेक हो जाएगा अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान होगा यही वेद अध्ययन का दृष्ट अर्थ है अदृष्ट अर्थ वेद अध्ययन करने से आगे पारायण करेगा सोशाखा अध्ययन करेगा वो तो अदृष्ट अर्थ हुआ दृष्ट अर्थ होना चाहिए कि अर्थात कर्म उपयोगी ज्ञान होना चाहिए अतः शब्द वही कहता है वेदाध्यन से दृष्टार्थत्व ब्रूते वेदाध्यन दृष्ट अर्थ है दृष्ट अर्थ क्या है कहते अर्थ ज्ञान वेद अध्ययन हो गया अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान दृष्टअर्थ हो गया अर्थ ज्ञान आगे पंक्ति में कहते हैं स्वाध्यायो इति अध्ययन ये हो गया अध्ययन विधि अध्ययन शास्त्र वेद क्यों अध्ययन करेंगे कहते ये बुद्धि कहेगा ये विधि करता है स्वाध्यायो अध्ययतव्य अध्ययन करना चाहिए इति अध्ययन विधौ तद्ययन अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक स्वाध्याय ये जो अध्ययन विधि में रूप तद्ययन से तद्यन से वेद्ययन से वेद्ययन से अर्थज्ञानूपदृष्टाकना अर्थज्ञानूपदृष्टाथ यन से योग्य वेद्ययन तद्ययन अर्थज्ञानूपदृष्टाक तद्ययन अर्थज्ञानदृष्टा तद्ययन से ष्ठीकरण तद्यन अर्थक अर्थात कस वेदाध्ययन से अभी वेदाध्ययन अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक हुआ अभी वेदाध्ययन में षष्ठी करेंगे तो क्या हो जाएगा वेदाध्यन से राम पिता राम से पितृत्व वेदाध्यन से अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक वेदाध्यन अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक इसलिए कहते हैं वेदाध्ययन से अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्व अर्थात वेद का, अर्था का अध्ययन होता है तो उसका अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थ होना चाहिए दृष्टार्थक तेन व्यवस्थापनात्थात तो वेदाध्ययन अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक होना चाहिए ऐसे ही निर्णय किया गया है इसलिए अर्थ रूप दृष्टार्थ होना चाहिए अभी अक्षर ज्ञान हो गया अर्थ ज्ञान तो नहीं हुआ तो अध्ययन का जो दृष्टार्थ होना चाहिए अभी तो हुआ नहीं इसलिए कहते हैं अभी दृष्टार्थ होना चाहिए तो अर्थ ज्ञान होना चाहिए तथा वेदाध्ययन अनातरम यथ ज्ञान रूप दृष्टा तद्ययन अतो हेतु धर्म से वेदार्थ से जिज्ञा कर्तव्या वेद अध्ययन अंतरम ये हो गया अथ शब्द का अर्थ जो सूत्र में अर्थ दिया है इसका अर्थ हो गया वेद वेदाध्ययन अनंतरम आगे है अतः शब्द सूत्र में अत शब्द का अर्थ हो गया यत अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक तद अध्ययनम वेदाध्ययन अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक है वही अत शब्द से कहा गया तो अथ अत अथ अर्थात वेदाध्ययन अनंतरम अत का अर्थ हो गया अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थक वेद अतः अतः इस हेतु से धर्म से धर्म से अर्थात वेदाथ क्योंकि धर्म वेद का दो अर्थ हो गया धर्म और अधर्म तो धर्म से अर्थात धर्मधर्मयो वेदाथस्य वेदार जिज्ञासा क्योंकि सूत्र में है अथा धर्म जिज्ञासा तो जिज्ञासा कर करके कर्तव्या शेष ये अध्यय करना पड़ेगा क्योंकि जिज्ञासा में धातु हो गया ज्ञान और प्रत्यय हो गया सन इच्छा ये दोनों में विधि नहीं हो पाएगी इसलिए कहते हैं कर्तव्या तो यहाँ क्रिय धातु है तो उसमें तो विधि हो जाएगी करनी चाहिए कैसे कर्तव्य में मतलब अभी कर्तव्य कह करके देखिए वहां क्या कह दिया अर्थात धर्म जिज्ञासा तो धर्म जिज्ञासा तो कर्तव्य इस प्रकार की मतलब करनी चाहिए क्योंकि देखिए अथा तो धर्म जिज्ञासा इसमें एक विधि शब्द नहीं है विधि हाँ अच्छा अच्छा तो, यहाँ थोड़ा मतलब हमारा व्याख्यान थोड़ा पूर्ण नहीं हुआ है तो जिज्ञासा कर्तव्य कह दिए जिज्ञासा कर्तव्य क्यों कह कहते हैं कहते अथा तो धर्म जिज्ञासा ये इस वाक्य में विधि निर्देशक पद कहाँ है तो इसलिए कहते कर्तव्य ले आई तो ठीक है हम कर्तव्य विधिवाचक कर शब्द ले आए किस में विधि करेगा जिज्ञासा में विधि करेगा तो जिज्ञासा में ज्ञान और सन ये दोनों में विधि नहीं होगा इसलिए आगे कहते हैं जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा अर्थात जो जिज्ञासा कर्तव्य है ये जिज्ञासा कर्तव्य नहीं है जिज्ञासा का अर्थ हम लक्षणा में ले जाएंगे कहा विचार में तो विचार कर्तव्य तो क्यों कहते हैं जिज्ञासा में तात्पर्य अनुपत्ति हुआ क्योंकि वहाँ घट नहीं पाएगा कर ये कर्तव्य विधि वहाँ घटेगा नहीं इसलिए जिज्ञासा पद का लक्षण कर देंगे विचारे जिज्ञासा अर्थात तो ज्ञान विचार इस प्रकार की हो जाए ज्ञानार्थ है विचार है उसमें लक्षणा कर देंगे धातु है ज्ञान प्रत्यय है इच्छा सन का अर्थ हो गया ये दोनों ही पुरुषतंत्र नहीं है तो जैसे सामने में कोई इष्ट पदार्थ है तो तद विषय इच्छा मत करिए कहा जाएगा तो रुक जाएगा क्या नहीं रुकेगा तो इच्छा में पुरुषतंत्र इच्छा पुरुषतंत्र नहीं है ज्ञान भी पुरुषतंत्र नहीं है सामने में पदार्थ है कहा जाएगा मत देखो तो ये तो रुकेगा नहीं तो इसलिए ज्ञान और सन दोनों ही पुरुषतंत्र नहीं है तो कर्तव्य विधि लगा दिए इसको विधि करेगा तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान और सन दोनों को तो विधि नहीं कर पाएगा वो तो अपने आप होने वाले हैं इसलिए कहते हैं कि वो जो ज्ञान में इच्छा करे अर्थात ज्ञान होने के लिए विचार करे कर्तव्य विचार कर्तव्य इस प्रकार की लेना है कैसे तथ अध्ययन ये तद तो सूत्र में है सूत्र में है ना अथा तो का अर्थ कहते हैं हेतु हो इस हेतु से किस हेतु से पूर्व में कह दिया गया यत अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद्यनम अत जो सूत्र में अत है उसका अर्थ ही हो गया अर्थात अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद्ययनम वेदाध्ययनम इस हेतु से अत शब्द का अर्थ हो गया हेतु क्या हेतु है कहते हैं कि अर्थज्ञान ज्ञान रूप दृष्टार्थ का वेद अध्ययन है अर्थात वेद अध्ययन करेंगे तो अर्थज्ञान होना चाहिए इस हेतु से इस कारण से आपको विचार करना पड़ेगा अतो धर्म विचार शास्त्र इदम आरंभणीय शास्त्रारंभ सूत्रार्थ है धर्म विचार शास्त्र जयमिनी दर्शन आरंभणीय आरंभ करना चाहिए इति शास्त्र का में जो सूत्र है वो सूत्र का अर्थ है आरंभ सूत्र कौन हो गया तो सूत्र का अर्थ हो गया टीका में तब प्रति अर्थसंग्रह निरूपय स्वंत्रधीनारंभक तंत्रारंभाक सूत्र तंत्रा अवतरयती त्र तबत तबत प्रथम प्रतिज्ञात अर्थसंग्रह निरूपय तो वो कहा गया है कि कुरुते जैमिनी नए प्रवेशय अर्थसंग्रह तो अर्थसंग्रह कुरुते ये प्रतिज्ञा कर करते तो कहते हैं कि प्रतिज्ञात जो अर्थसंग्रह उसका निरूपण करने के लिए स्वकरण से त्रारंभाधीन आरंभक अभी ये जो अर्थसंग्रह ये प्रकरण ग्रंथ है तो ग्रंथकार का जो प्रकरण है वो तंत्रारंभ तंत्र अर्थात दर्शन मीमांसा दर्शन दर्शन आरंभ अधीन आरंभकवात मीमांसा दर्शन आरंभ होगा तो तभी अर्थसंग्रह आरंभ होगा इसलिए तंत्रारंभाधीन आरंभो न तंत्रारंभाधीन आरंभो तंत्रंभ अधीन आरंभ का छा तंत्रारंभ अधीन अधीन आरंभ यस तो बहुत तंत्र अर्थात मीमांसा दर्शन उसका आरंभ तद अधीन हो गया संग्रह का आरंभ तभी स्वकरण से अर्थ अर्थसंग्रह अर्थसंग्रह तंत्रारंभाधीन आरंभक स्व प्रकरण से मैं षष्टी दे दिया अर्थसंग्रह तंत्रारंभ अर्थात मीमांसा दर्शन आरंभाधीन आरंभ का तो होने से अभी तंत्रारंभ तंत्रारंभार्थक सूत्र तंत्र का मीमांसा दर्शन का आरंभ का प्रथम सूत्र कहते हैं अथाहत धर्म जिज्ञासा अत्र अर्थ शब्द अत्र अर्थात जो अथाह धर्म जिज्ञासा में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अत्र अर्थ ये जो अत्र अथ शब्द ये जो परम कारुणी को आरम्भ किया ना एक लिख करके अथ परम कारुणी को ये अथ शब्द वहां अथ शब्द अत्र अथा शब्द अर्थात अथ परम कारुणी वो अथ शब्द सौत्र अथ शब्द समानार्थक सौत्र अर्थ लिख दिया ना वो रेप नहीं है रेप काट दीजिए सौत्र अथ शब्द के साथ समानार्थक बहुरे है सूत्र अथ शब्देन सह समानो अर्थो यस्य अर्थात जो अथ परम कारुणिक है वो अथ परम कारुणिको भगवान जैविनी अथ धर्म विवेकाय अथ अर्थात तो वेदाध्ययन अनतर सूत्र में जो अथ है वो भी वेदाध्ययन तो इसलिए टीका में जो अत्र अत्र च अथ शब्द अथ शब्द अथाँच्छ अर्थात अथ अथाँच्छ परम कारुणिक अथा वेदाध्यन अनातर तदर्थ विचार कर्तव्य धर्म जिज्ञासम सूत्रयास इति तदर्थ लेना है वो अथ शब्द सूत्र में जो अथ शब्द है उसके साथ समान अर्थ वाला है वेदाध्ययन अंतरम तो वेद का अर्थ का विचार कर्तव्य इति धर्म जिज्ञासम सूत्रयामास तदर्थ तदर्थ अर्थात अथ परम कारुणिक में जो अथ शब्द है उसका वही अर्थ हुआ जो कि अथा तो धर्म जिज्ञासा में भी वही अर्थ है परम कारुणी का अर्थात तो निरुपधि करुणा तो कोई उपाधि को लेकर के करुणा होगा तो कादाचित का करुणा ऐसा नहीं है निरुपाधि का करुणा निरूपधि निरूपधि निरुपाधि आंग लगाने से उपाधि हो जाएगा नहीं लगे तो उपाधि हो जाएगा अहेतु कृपा जो कहते हैं भगवान भगवान क्यों की आदिमान भगवश अस्तिति भगम इकोश वाक्य देते हैं श्री काम महात्म्य वीर यत्न अर्क कीर्ति सुमरा अमर कहते हैं जयमिनीर आदो धर्मजिज्ञासाम जिज्ञासा इति अन्वय जो दे दिया मूल में अथ परम कारुणी को भगवान जयमिनी द्वितीय पंक्ति में दे दिया आदो धर्मजिज्ञासाम जिज्ञासा इसका अन्वय ऐसे कर लेना है कश्य आदौ इतनी वीक्षाएं किसका आदि में धर्म सूत्र कर दिया तो इसके लिए मूल में कह दिया द्वादश लक्षणी द्वादश अध्याय वाला द्वादशान लक्षणा नाम अध्याय न लक्षण अध्याय इनका समाहार द्वादश लक्षणी ये समाहार अर्थ में क्या समास हो जाएगा द्वादशा लक्षणा नाम लक्षणान समाह क्या समास होगा दिगु दिघु होने से दिगो हो, गिप हो जाएगा गिप होने के द्वादश लक्षणी जैसे अष्टाध्यायी तांग प्रणीय प्रणीनीय अर्थात तो बुद्ध समारोह नहीं तो ग्रंथ लिख दे बाद में अर्थात तो धर्म जी की आशा लिखेंगे वो नहीं है इसलिए कहते हैं बुद्ध ये द्वादश लक्षण नमर कोश भोग शब्द का अर्थ ये अर्थ है भगवान कह दिया तो ना भोग शब्द का अर्थ श्री श्री ऐश्वर्य काम काम अर्थात पदार्थ सब जमिनी राधो धर्म जिज्ञासा सूत्रया मास वो तो दे दिया ना मूल में भगवान जयमिनी भगवान के लिए भगवत शब्द का अर्थ कह दिया जयमिनी तो जयमिनी धर्म जिज्ञासा सूत्राया मास क्यूकी मूल में दिया भगवान जयमिनी द्वितीय पंक्ति में मूल में दिया धर्म जिज्ञासा में और मास इस प्रकार कर लेना है क्यूँकी जयमिनी हो गया कर्ता धर्म हो गया कर्म सूत्रायामास हो गया क्रिया बाकी में कर्ता कर्म क्रिया मुख्य होना है अन्य दिखा दिए। अच्छा तो द्वादश नाम लक्षणान अध्यायरम समाह द्वादश लक्षणी इसको बुद्धि में समारोह पहले बुद्धि में कल कर लेंगे आगे ग्रंथ लिखेंगे तो पहले बुद्धि में पूरा विषय आ जाता है उनका तो द्वादश अध्याय का पूरा विषय स्पष्ट कर लिए फिर आगे लिखना आरम्भ करेंगे तत्र तो आगे दे दिया द्वितीय पंक्ति में मूल में है तत्र आदो त्र अर्थात द्वादशलक्षण त्र काम अथवा तस्या कहते हैं ऐसी प्रकार क्यों महर्षि किए पहले बुद्धि में सब विचार करके आगे लिखते हैं कहते हैं लोके जन स्वकृत समकल्य तत्कणे प्रवर्तते इति प्रसिद्धे न प्रणीनीय सूत्रायाम इति विरोध लोक में भी कोई अगर कुछ करना चाहता है क्या करना है बुद्धि में पहले विचार कर लेता है खुला अलाव बनाएगा घट बनाएगा कितना बड़ा क्या होना चाहिए पहले बुद्धि में रख लेता है तत्कर्णे तो तो उसको बनाने में प्रवृत्त तो होता है प्रसिद्ध है इसलिए प्रणनीय इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि प्रणनीय अर्थात तो प्रणयन कर दिए आगे फिर सूत्रयामास सूत्र लिखते हैं ये तो विरोध होता है पहले लिख दिए बाद में सूत्र लिखते हैं तो ग्रंथ तो लिख दिए पूरा कर दिए फिर आगे सूत्र लिखते हैं क्या कहते हैं ये विरोध होता है इसलिए का अर्थ बुद्ध सामप्य आगे सूत्रयासा ग्रंथ निबंधन तो कोई विरोध नहीं है और प्राणी प्राणी इति पाठेतु प्रणीनाये पाठ पाठातरे तो प्रणयन कृतवाय प्रक्रापण था तो लिट्कारूपयन लिट्कारूप्रणीनायी क्रमण प्रणय किए तो किस क्रम से इस प्रकार की भीक्षा भीक्षा इच्छा मतलब आकांक्षा आकांक्षा होने से तत्रादि उत्तरम तक तत्र त्र त्रद आद धर्मजिज्ञासा सूत्रयास किस क्रम से वो सब सूत्रों को लिखे तो कहते हैं ऐसा आकांक्षा होने से कह दिए आदि में धर्म जिज्ञासा सूत्र लिखे त्र इदि उत्तर भीक्षा हो गया क्रमें उत्तर देते हैं तत्र आद धर्मजिज्ञासाम जिज्ञासा जो मूल में दिया ये उत्तर आकांक्षा हुआ कि किस क्रमों से प्रणयन किए उत्तर सूत्र प्रणयन किए उत्तर देते हैं मूल में तत्र आद धर्मजिज्ञासाम जिज्ञासा ये उत्तर हो गया प्रथम धर्मजिज्ञासा सूत्र को लिखे पूछते किस क्रम से सूत्र लिखे कहते ये प्रथम सूत्र है ते उत्तर होते हैं ये आगे कहते हैं उसका और आगे है थोड़ा धर्म विवेकाय इति विवेकायी उपलक्षण तयोर विवेकाय विवेकाय अर्थ निर्णय निर्णय ज्ञानाय तो मूल में दिया ना धर्म विवेकाय प्रथम पंक्ति में भगवान जय धर्म विवेकाय विवेकाय अर्थ निर्णय ज्ञानाय अच्छा हाँ आगे पंक्ति है कुत्र कहाँ ऐसे लिखे कहते हैं धर्म जिज्ञासा सूत्रयामास धर्म जिज्ञासा को कहाँ सूत्रयामास कर दिए तो कहते हैं द्वादश लक्षणी में बुद्धि में आकलन कर लिए प्रणी प्रणनिय प्रणनीय हो गया आगे लिखना आरंभ किए किस क्रम से कहते हैं कि धर्म जिज्ञासा सूत्रयामास्यायाम कहाँ धर्म जिज्ञासा सूत्र को लिख दिए कहते हैं अथ अथा धर्म जिज्ञासा यहाँ वो धर्म जिज्ञासा को लिख दिए सूत्र ब्याचे अत्र इत्यादि न मूल में तृतीय पंक्ति में दिया अत्र अथ शब्द मूल में अत्र कहे करके टीकाकार कहते हैं सूत्र का व्याख्यान आरंभ हो गया कौन सा सूत्र अथा तो धर्म जिज्ञासा अत्र सूत्रे अश प्रथम सूत्र से हो गया प्रथम सूत्र अथा तो धर्म जिज्ञासा उसके बाद आरम्भ होता है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म ये एक एक दो ये तो हो गया अर्थात तो धर्म जिज्ञासा एक एक एक आगे ये हो गया चोदना लक्षणो अर्थो धर्म क्योंकि आप धर्म का जिज्ञासा करेंगे प्रथम में प्रश्न होगा धर्म क्या है तो कहते हैं चोदना लक्षणो अर्थो धर्म इति आरभ्य क्रम कहते हैं अभी सूत्र का क्रम अन्वाहार्य च दर्शनाथ इति अंतम ये अंतिम सूत्र है जैमिनी प्रणीतम धर्म विचार शास्त्र तो विषय महर्षि का ये शास्त्र का ये विषय हो गया धर्म विचार आरम्भ हो गया अथा तो धर्म जिज्ञासा चोदना लक्षण धर्म अंतिम हो गया अनु अनु दर्शनार्थ अनुहार्य पचन एक दक्षिणाते अग्नि को कहते है उसमें ये दिखा गया क्या थे न सूत्र है दो सात चार पांच दो हजार सात सौ पैतालीस सूत्र है और अष्टाध्याय में तो और थोड़ा अधिक है वहाँ तो तीन हजार नौ सौ है यहाँ दो हजार सात सौ पैंतालीस सूत्र है ये अनुहारी अनुहारी चदर्शनाथ साठ पाद बारह अध्याय साठ पाद दो हजार सात सौ पैतालीस सूत्र सौ पैंतालीस सूत्र संख्या कम से कम थोड़ा यार सूत्र तो याद नहीं रहेगा ठीक तो अर्थात इस खंड में प्रथम खंड में तो टीका इतना है अर्थात ये मूल को समझाने के लिए इतना टीका हो गया आगे जो है वो तो मतलब विचार दिखाने के लिए जैसे कितना मावासिया विचार दिखाएंगे तो इस प्रकार के वो आगे हम लोग नहीं देखेंगे मूल के लिए जितना टीका जरूरत है उतना देख देख करके चलेंगे ठीक है ओ शंकर शंकरचार्य केशव बातरायण सूत्रवास्य वंदे भगवत ईश्वरो व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति कल और एक दिन होगा दो बजे पाठ दो बजे हाँ बोलिए